उसको याद नहीं कोई रखते भूलेगा कैसे अरे भूलने तो जिनका स्वभाव होता तो भूलते हैं, स्वभाव नहीं होता तो नहीं भूलते जिनके की मन में प्रतिक्रिया बहुत अधिक होती है जिनकी की चित्र में बात सूर की तरह से तो जड़ जाती है छाती में तो वो बाढ़ जैसे चुभा रहता है तो नहीं निकाली नहीं निकलता तो उनको तो भुलाता नहीं है लेकिन जिनको तो उससे कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा निर्लेश है असंग है तो वह उसको भुला ही देते हैं भुला देते हैं नहीं भूल जाता है अपने आप ही जब बार बार उसे याद नहीं करेंगे तो अपने आप विस्मृत हो जाएगा अब नारद जी से जब भगवान मिल रहे हैं तो आप कहो कि भगवान की विस्मृत इतनी कमजोर है क्या हम उन्हें याद नहीं आ रहा है कि नारद ने हमको साथ दिया तो उसके कारण हमारी रशा है भगवान तो याद नहीं भगवान को, को खूब याद है और तो याद रह सकता हम लोगों से ज्यादा याद रह सकता है लेकिन भगवान ने उसकी परवाह नहीं की काल ऐसी बातें तो भक्तों से होती रहती है ये तो साथ हमारी लीला चाहिए भाग है नारद साथ साफ न होता तो ये अवतार लेकर के सब लीला हम कैसे करते लीला का हित तो, तो नारद ही बने ऐसे करके वो हो नारद जी को तो कोई जो उनको उनको बड़ा भाव उनके मन में नहीं आता यदि हर माने आप चरित्र को देखोगे भगवान के चरित्रों को भक्तों के चरित्रों को तो पद पद पर आपको शिक्षा मिलेगी हर बात बात तो में शिक्षा मिलेगी कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए कैसे हमें रहना चाहिए क्या हमें सीखना चाहिए ये सब बार बार, बार बात आती रहती है यहाँ पर लक्ष्मण सागर बच्चन पठारे लक्ष्मा जी ने भगवान के चरण नारद जी के चरण पठारे उनको वंदना की उनके पूजन किए और नाना दिव्य करी प्रभु प्रसन्न दिए जान ये नारद जी की बात है नारद जी ने भगवान के भी स्त की और बार बार स्तुति करने के बाद में सर्व प्रसन्न दिए जान और नारद जी ने देखा कि भगवान इस समय प्रसन्न है प्रसन्न जान करके तो आए आएगी तो स्थिति की तो भी भगवान मुस्कराते रहे प्रसन्न रहे तो नारद जी ने देखा कि भगवान प्रसन्न है कोई नाराज नहीं इन्होंने हमको स्वागत करके कैसे हमको अपने पास बैठा लिया है जैसे भी जान गए कि जा भगवान इस समय प्रसन्न है तो नारद जी को इस बात में रहते संदेह नहीं रह गया की भगवान हमारी पुरानी बातों को लेकर के कुपित नहीं है ये उनको समझ में आ गया अब उन्होंने क्या किया कि नारद बोले बचन तब जोर सरो पान तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से इस प्रकार से कहा अब देखो आगे की कथा चलती है नारद जी भगवान से क्या कहते हैं नारद हाँ जी यहाँ जो भगवान के पास आए तो देखते हैं तीन बातें है हुई यहाँ पर नारद जी से उसमें तो पहली बात तो ये हुई कि नारद जी जो है इस समय भगवान राम नाम के ऋषि बन जाते हैं मंत्र के राम मंत्र है और उसकी ऋषि नारद जी है एक बात तो ये होती है दूसरी बात ये होती है नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हमने उस समय जो है वो हो जब हम इस प्रकार की लीला हो रही थी मैं विवाह करना चाहता था तब आपने हमारा विवाह क्यों नहीं करने दिया आप चाहते तो हो जाता हेल्प कर लेते थोड़ी सी शिकार वि और आपको साथ आप में पड़ती है ये भी बात दूसरा पश्चिम ये नारद जी पूछते हैं भगवान साहब और तीसरी बात ये आती है कि संतों के लक्षण क्या है संत कैसे होते हैं भक्त कैसे होते हैं ये तीन बातें जो है नारद जी के इस प्रश्न में तीनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं इनको बहुत सावधानी पूर्वक इनका अध्ययन करना चाहिए बड़ी काम की बातें इसलिए नारद जी अब बोलते हैं नह दार सुंदर यजम सुगम बरदा देहुएक स्वामी जद्यपिजान तर जानी जान मुन मोहरसुभा जन कम कबू की करूँ दुराहू सवन वस्तु लागी जो मुनि भरण सकहू तुम मांगी जन कहा नहीं मोरे अस विश्वास हो जन भोरे नारद बोले हरसाई साये अकबर मांगऊ करूँ भी खाई जब प्रभु के नाम यने का एक, एक राम सकल नामन से अधिकार खगन बधिकार भगति तब राम नाम सुम अमर नाम उद जन विमल बसव भगत उड़व्योम मस्त मुनिशनकृपुर गुणा कम नारन हर्ष प्रभुपदनाय तुतिया वर रामचंद्रके जय जे, जे। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि न उदार सहज रघुनायक अब जब कहते हैं तो भगवान की महिमा बोलते हैं कि हे भगवान सुनिए आपसे बड़े ही उदार हैं उदार हैं कि मैंने दूसरे को प्रकृपा करते हैं सहायता करते रहते हैं, उदारता का भाव है और सहज उदार है ऐसे भगवान की उदारता में भी आपको माने परिश्रम नहीं करना पड़ता उदारता सहज भाव से आपका स्वभाव भी है और आप रघुदायक हैं और आप सुंदर हैं और अगम सुगम घर गायक हैं। ये भगवान आपके बड़े ही सुंदर हैं, बड़ा ही सुंदर स्वभाव भी है आपका बड़े सुंदर आपके चरित्र है आपके जो है वह उदारता भी आपकी बड़ी सही सुंदर उदारता आपकी है ऐसे कहा और आप जो है बर दे सकते हैं और कैसे बर दे सकते हैं कि अगम बर है वो भी दे सकते हैं हम लोगों के लिए जो बर अगम है वो बर देना आपके लिए सुगम है अगम सुगम वरद आए आप अगम वर भी देते हो सुगम वर भी देते हो सुगम मान बड़ा बड़ा देना वो भी देते हो बड़ा कहन है वो भी देते हो अरे हम जब वरदान मांगते हैं, हैं तो हमारे बड़ा कठिन है कत्व तो मांगते हैं उसे समझ करके आप भी दे सकते हो तो बड़ा आगम है लेकिन वो भी वरदान आप देते हो लेकिन आपके लिए तो बड़ा सुगम है वो आपको देने में क्या लगता है आप तो सर्वशक्ति मान सभी उसका वरदान दे सकते हो ऐसे भगवान की प्रशंसा करते हैं तो ये नारद जी की भूमिका है अब आगे भगवान को वरदान मांगना है इसलिए भगवान को वरदायत तैयारी कहते हैं उदार तैयारी कहते हैं तो कहते हैं कि दे हुए कि स्वामी हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भी आपसे एक वरदान चाहते हैं तो ये भगवान एक वरदान हमको भी दीजिए जब जब जानते अंतरयामी क्या तो आपसे जानते ही हो अंतर्यामी हो तो हम क्या वरदान चाहते हैं वो आपसे कुछ छपा नहीं है आप वो वरदान हमें दीजिए तो लेकिन नारू जी क्या वरदान चाहते हैं आगे बोले निश्चित हो गए तब तो भगवान कहने लगे कि ये क्या बात है आगे भूलते क्यों नहीं हो तुमको क्यों संकोच हो रहा है वरदान मांगने में आप भगवान अपना स्वभाव बताते हैं देखो और ये भी कोई ऐसी नहीं है कि नारद जी की भगवान की आपसी बातचीत है और उन्हीं दोनों के बीच में ये बात हो दुनिया के लिए सब न हो तो नहीं है ये तो एक उदाहरण है सभी के लिए इसी प्रकार के भगवान का तो जैसे नारद जी के लिए भक्त है नारद जी जैसे उनके लिए उदारता है और बर में भगवान के लिए सब बड़ है ऐसे जितने भी भक्त है उन सबको भी वरदान देने के लिए भगवान के लिए सबके लिए हाथ खुला है हर किसी को बरदान देने तो भगवान तैयार है इसलिए केवल नारद की बात नहीं है तो भगवान अपना स्वभाव कहते हैं कि देखो सभी के लिए हमारी ये बात है कि जानो मुनि तुम मोर स्वभाव हो कि मुझे तुम तो हमारा स्वभाव जानते हो देखो हर कोई भगवान के स्वभाव को नहीं जानता भगवान के भक्ति ही भगवान के स्वभाव को जानते है ऐसे लोग हैं जो भगवान की सत्याई को नहीं मानते जो सत्ता के माने की भगवान है कहीं कोई है यही नहीं मानने वाले वो भगवान के स्वभाव को क्या जाने जब भगवान ही को नहीं जानते भगवान के स्वभाव क्या जाने और फिर भगवान को यदि को कोई कोई मानने वाले भी हैं तो भी भगवान के स्वभाव को तब तक, तक नहीं जानते जब तक भगवान के चरणों में तरीज नहीं होती अनुकूल नहीं होते तब स्वभाव को नहीं जानते भगवान को मान तो लेते हैं तो लेकिन भगवान का स्वभाव क्या समझते हैं भगवान के समझते हैं ये स्वभाव देखो भगवान ने हमारे साथ ही कितना हमारे हम हमारे साथी के जहाँ भेदभाव किया और भगवान ने हमको कैसा गरीब बना के भेजा कैसा कमजोर बना करके भेजा कैसा मूर्ख बना करके भेजा कैसे दुख दुखी, दुखी बना करके हमको भेजा सारे दुख जो हम जीवन भोग रहे हैं सब भगवान है। ही तो हमको भगवा रहे हैं कौन अच्छा भगवान है तो ऐसा सारी जो समझने वाले व्यक्ति हैं वो कोई भगवान का स्वभाव थोड़ी समझते है हुं? तो भगवान का स्वभाव समझने के लिए तो बात पर है जग व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रीति हो भगवान को जाने भगवान में विश्वास हो प्रेम हो सब भगवान के स्वभाव को पता लगे सब तो भगवान कहते तुमसे तो तु कुछ बात ही नहीं हमारी हमारे स्वभाव को तुम तो जानते हो और जन सन कबू की करूँ दुराव कहते हैं भक्त से हम कभी कुछ दुराव नहीं करते दुराव के मान द्वैत भाव नहीं रखते दूर दूर दुराव दूर दूर रखो दूर से दुराव बन गया या द्वैत से दुराव बन गया ऐसा मान लो हम भक्त को अपने से अलग मानते हैं और हम अपना अलग मानते हमारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा ऐसे करके हम भक्त से नहीं मानते हमारा कोई जुड़ाव नहीं जो कुछ हमारा तो तुम्हारा और जो कुछ तुम्हारा तो हमारा ये अगर संबंध है तब तो भक्त और भगवान है और अगर भगवान के पास जो कुछ है तो भगवान का और भक्त के पास जो कुछ है सो भक्त का तो तब तो तो जुड़ाव हो गया और फिर भक्ति कहाँ रह गई इसलिए भक्त के पास जो भक्त के लिए भगवान के पास जो को सब भक्त का कोई दुराव है और दूरी भी नहीं कोई आप ऐसा नहीं कि भक्त भगवान के पास जा नहीं सकता उनके पास निकट नहीं जाए दूर दूर रहे भगवान का दूर हो अरे भक्त तो बिल्कुल निष्पाप हो जाता है पवित्र सिद्ध हो जाता है वही तो भगवान के पास जाने की योग्य है जो गोपापी है मूरमती है अज्ञानी है वो गरीब भगवान से दूर रहे लेकिन आपको तो भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और उनका दुराव देंगे ताकि देखो दुराव की बात जन सन्न कब हूं दुराव कर हूँ दुराहू और दुराह तुम्हारे छिपाव दी व्यवहार ऐसी कह जाता भाई तुमसे कोई दुराव छिपाव तो है नहीं तो दुराव के साथ छिपाव की बात भी कहते कोई बात तुम्हारी छुपी नहीं तुम तो जानते हो न तुम्हारे साथ दुराव है न तुम्हारे साथ छिपाव ये व्यवहार में होता दो विभाग अपनी मित्रता यहाँ से ही होती है तब आपस में मित्र लोग दुराव छिपाव नहीं रखते सब अपने मन की बात सुना दी बता दी उसने भी उनकी बता दी और देना देना व्यवहार जो है दुराव छिपाव के बिना भी उनका चलता तो ऐसी भगवान कहते हैं भक्तों के साथ हमारा कोई दुराव छिपाव नहीं है तब वस्तु प्रिय महिला जो मुनि मर न सको तुम मांगी तुम क्या समझते हमारे पास कोई ऐसी बड़ी प्रिय वस्तु है और जो हमें बड़ी प्री लगती होती तो हम किसी को देना नहीं चाहेंगे ऐसी कोई बस हमारे पास है तो देखो भगवान के पास जो कुछ भी है तो उसमें सब में भगवान की कोई आसक्ति नहीं है कोई जो मांगे तो भगवान देने को तैयार है इसलिए कहते हैं हमारे पास कौन सी ऐसी हम तुम समझते हो कि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु को है जो मुझे बड़ी प्रिय है हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान देंगे नहीं वो अपने पास ही रखना चाहेंगे क्या वस्तु है बताओ दिखाई देती है ऐसी कोई बस हमारे पास जो मैं बड़ी प्रिय हो तो देखो इससे ये भी पता लगता है कि भगवान के पास जो कुछ भी है उसमें भगवान की कोई ऐसी आसक्ति नहीं जो किसी को देना ना चाहते हों <क्णाद> उनके पास जो कुछ है उसमें कोई आसक्ति नहीं जो मांगे उसको देने को तैयार है भगवान इस प्रकार कहते कवन तो बस तुम ऐसे प्रिय महिला जो मुनिवर्ण सको तुम मांगी देखो अंत में निर्णय भगवान कहते हैं ये सब इतनी कारक पंक्तियां जो है वो पाँच ये भगवान के स्वभाव का वर्णन करने वाली बड़ी सुंदर है कि जन कहूं कसू अभी या नहीं मोरे क्या भक्त को के लिए हमारे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो जन के लिए भक्त को अधेय हो मैंने जिसको जन्म दे सकते हो माने भगवान के पास जो कुछ भी है वो सब भक्त भगवान से मांग सकता है और भगवान के लिए वो सब देय है साथ दे सकते हैं अभी लिए कुछ भी नहीं तो जन का कछुआ दे नहीं मोरे अस विश्वास अंधविश्वास सजुजन भोरे भगवान कहते हैं कि इस विश्वास को भूल करके भी कभी कर भी भोरे बने लापरवाही में भी इस विश्वास को मत खो मैंने पूरा विश्वास रखो अस विश्वास अंधविश्वास सजूजन ऐसे विश्वास को मत खो कि भगवान सब कुछ दे सकते हैं उनको देने के लिए कोई भी डराव नहीं कोई उनको कोई अधेय नहीं ऐसा समझना चाहिए भगवान के तो ऐसे उदार भगवान है अपने मुख से स्वयं हैं, नाज के लिए भगवान ने अंदर बिल्कुल खुली दे दी, जो कुछ भी चाहो सब मांग दो अब भगवान कैसे अब कोई मान कोई दरिद्री व्यक्ति हो जिसके पास ढेला पैसा कुछ न हो और वो कहे कि तुम जो चाहो तुम उसे मांग लो अरे कहेंगे आपा भेज क्या जो मांग लें हाथ उसके पास तो होगा नहीं कुछ देल दे देंगे तो वो कह जो चाहोगे मांग लें लेकिन भगवान तो नहीं है भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी है स्वर्ग आदि देकर के ब्रह्म लोकादि हों चाहे कौन सृष्टि हो चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो वो तो सबके स्वामी है ये सबके स्वामी है ऐसा ये भी कहे कि जो भी चाहो तो मांग लो अब बताओ इस तो व्यक्ति के लिए अब मांगने के लिए भी कौन सी ऐसी वस्तु होगी जो कि उसे ये लगे कि भाई ये वस्तु हमको नहीं मिल सकती है इसको देने वाला कौन मिलेगा हुँ? अब भगवान के समान कौन बड़ा होगा तो सब कुछ जो सबका स्वामी है महेश्वर है ईश्वर है सर्वोपरि है सर्वसमर्थ है सबका स्वामी है उससे जो भी मांगो सब भी उसका स्वभाव है कि जो मांगो सु वाला है इसलिए परमात्मा की भक्ति करने वाले व्यक्तियों के लिए दो बातें, एक तो यदि लौकिक वस्तु मांगो तो तो भगवान के लिए देना बिल्कुल बाए हाथ की बात क्योंकि माया उनके बाएँ हाथ तक खेल है संसार जितनी जितनी भी धन सम्पत्ति मांगो परिवार मांगो स्वर्ग मांगो कुछ भी और भी कुछ भी मांगो ये सब तो भगवान का है, बाए हाथ का खेल है उसके लिए तो भगवान की कोई बात ही नहीं है देने के लिए उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है और भगवान अगर उसको देते भी है तो भगवान को बात संकोच लगेगा कि देखो मेरा होकर के वो मुझसे मांगता है और जब मानता है कि माया जाल हमसे मांगता है ये लगेगा उनको लेकिन वो तो उनके लिए देना कुछ बात ही नहीं है उसको तो मांगे कोई तो उसकी मांगने वाले की ही बुद्धि की पुषता है अब रही बात भगवान की ये कि भगवान से भक्ति मांगो भगवान से मुक्ति मांगो भगवान के दर्शन चाहो भगवान आनंद स्वरूप है उस आनंद को चाहो अभय को चाहो शक्ति को चाहो ऐसी वस्तुएं चाहो भगवान से भी नित्य तरफ हो जाए अभय पद प्राप्त हो जाए हमको ऐसा भगवान से मांगो तो वो भी भगवान दे सकते हैं और जब भगवान ये सब देंगे तक प्रसन्न होंगे कि देखो ये भक्त ये समझदार भक्त है अच्छी बात है इसने मांगी इसमें तो उसको भगवान प्रसन्नतापूर्वक देंगे और ये भी सब भगवान के लिए अधेय नहीं है भगवान व्यक्ति को अभय भी बना सकते हैं भगवान भक्त भक्ति को आनंद भी बना सकते हैं उसको अमर भी बना सकते हैं जन्म तुम्हें से छुटकारा भी कर सकते हैं ये सब भी भगवान कर सकते हैं इसलिए ये भी भगवान के लिए अधेय नहीं है नहीं नहीं नहीं। ये सब ये ध्यान में रख करके भगवान के स्वभाव को इस प्रकार ऐसी समझ लिया। तम नार्ग बोले हरसाही शाही मैंने एक प्रकार से भगवान ने जैसे कोई कहता देने के लिए जैसे भाई देने के लिए कहो तो कुछ मांगे की यहाँ देते हैं। तीन बार कहो यहाँ दिया दिया दिया बोलो मांगो क्या मांगो तो ऐसे ही भगवान ने जो तीन बार बोल दिया की हमें कोई अधेय नहीं है कोई बुराव नहीं है हम सब देने को तैयार है तुम जो चाहो तो मान लो जो चाहो तो मांग लो तब नारद जी ने कहा अब अब आपको देने पड़ेगा तब नारद बोले हरसाई साई तब हर से प्रसन्न होकर नारद जी बोले असमर मानु करु दिखाई एक वरदान हम आपसे मांगते हैं आपको लगेगा ध्रष्टता कि देखो नारद कैसी दिखाई कर रहा है दिखाई वो समय कहते हैं जब छोटा व्यक्ति जब वो बड़ी बात बोलता है तो उसे ध्रष्टता या दिखाई कहते हैं अपने सीमा के अंदर रह करके व्यक्ति व्यवहार करता है या बोलता है या चाहता है तो वो दिखाई नहीं है लेकिन जो सीमा पार करता है तो भ्रष्टता हो जाती है भ्रष्टता दुर्गुण है लेकिन नारद जी जानते हैं कि देखो जो वरदान हम मांगने जा रहे हैं ये तो बड़े बड़े ऋषियों की बातें हैं उनको ये बात करनी चाहिए अगर हम जो वरदान भगवान से मांगते हैं तो ये प्रकार से हमारे अनविकार चेष्टा हमारे लिए होगी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी भगवान से वरदान मांगना इसलिए कहते हैं कि भ्रष्टता हमारी है कि यद्यप प्रभु के नाम अनेका अनेक सुधिक एक आपके तो बहुत से नाम हजार नाम है और सुतियाँ सब नामों की प्रशंसा करती है भगवान का नाम बहुत अच्छा है ये भगवान का नाम बहुत अच्छा है इस प्रकार से शास्त्रों में छुट्टियों में बार बार कहा गया है लेकिन राम सकल नाम अनि का लेकिन हम ये बताना चाहते है की जितने भी नाम आपके हजार नाम है उन सब नामों में से राम नाम आपका सक्सेस फिर हो महान यही इससे महान कोई नाम न हो तो हो नाथ अज खग जन और आपका ये नाम ही पाप समूहों को नष्ट करने के में समर्थ हो जैसे कि पक्षी है उन पक्षियों को कोई बाज पक्षी है वो जपटता मारता है उनको खा जाता है ऐसे करके आपका नाम बाज पक्षी की तरह शिकारी की तरह से हो जो पक्षियों को खा जाता हो मार खा जाता हो बस ये भगवान हम चाहते हैं माने इसके माने नारद जी ने ये वरदान मांगा कि भगवान का राम नाम जो लेगा उसके पाप नहीं रहेंगे समस्त पाप जो हो जाएंगे तो राम नाम जपते रहो तो बस पापों से मुक्ति पाते रहो पाप सब जो है राम नाम जो है हमने यानी हजारों जन्मों में कितने लाखों करोड़ों यानी कितने पाप किए होंगे तो एक बार एक बार नाम जपा तो वो सबका जो एक पाप नष्ट हो गया हो दोबारा फिर नाम बोले तो एक पाप और नष्ट हो गया हो फिर एक नाम बोला था ती पाप और जने कितने पाप किए तो राम नाम लेते रहो और पापों से मुक्त होते रहो तो ये राम नाम जो है ये पापों से छुटकारा करने वाला तो ना है पापों से छुटकारा होगा तो पाप के ही परिणाम स्वरूप दुख दिए पाप हैं तो दुख दिए तो यदि पाप दूर हो गए तो दुख भी दूर हो जाएगा तो समस्त प्राणियों के पाप और दुख का हरण करने वाला भगवान राम का नाम हो नारद ये चाहते हैं कि नाम का आपका नाम लें और लोग बाग अपने पापों से छूट जाए अब देखो इस प्रकार के वरदान के सब नाम भगवान के इतने नाम हैं? उन सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम अब एक और तो ओं, ओंकार है जो भगवान का नाम वैदिक नाम है वो हो ओम है उसकी बड़ी महिमा सभी उपनिषदों में गाई गई बार बार ओंकार ओंकार के तमाम तरह से वर्णन किया गया तो वो तो ओंकार है वो तो वैदिक नाम भगवान का और जो ये राम नाम है भगवान का उन्हीं भगवान का जिनका भी नाम ओमकार है उन्हीं का नाम राम है और राम और ओम में कोई अंतर नहीं है जो राम है वही तो ओम है रा, ओम ही उनके जितने भी उसमें अक्षर हैं, आगे पीछे रख कर के और जाकरण के उसके प्रभाव से उनमें जो कुछ अंतर आ गया है तो वही ओम से राम बन गया ओम का माँ तो बना बनाया ये ओम का आ राम आ बनाई बनाया है अब ओम में ऊज था उसके स्थान पे इसमें राह है बस रा आ और तो आ और माँ तो ओंकार का ही है और जो राह है जो ऊ का राह हो गया है बस इतना अंतर होकर के कैसे हो गया है ये भी अब जागरण कार कोई हो तो उसको जानने वाले हों तो ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है वो सब बता दें तो कहते तो ओम ही वैदिक ओंकार नाम जो भगवान का है वही पौराणिक होकर के भक्तों के यहाँ आकर के वही राम बन गया है और राम नाम में ना भी ओंकार की अपनी महिमा है लेकिन राम की भी महिमा उसे कम नहीं है वो अपने प्रकार की महिमा है इसका वर्णन बाल में आ चुका है राम नाम की क्या क्या महिमा है उसके विस्तार से तुलसीदास राशि वहाँ कह चुके हैं ओंकार के लिए तो कुछ प्रतिबंध भी है की कब ओंकार का उच्चारण करना चाहिए कब नाम लेना चाहिए ओमकार का नहीं लेना चाहिए इस प्रकार की भी बातें भाई वैदिक उसमें प्रतिबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन राम नाम के साथ कोई प्रतिबंध नहीं है किसी व्यक्ति के लिए भी किसी आयु के लिए किसी अवस्था के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है हर समय राम नाम लिया जा सकता है अब देखो ये राम नाम की विशेषता होगी जो ओंकार में भी न हो वो भी राम नाम में हो गई इस प्रकार से नारद जी के कहने से ये होगा भगवान ने काज थी ऐसे ही होगा राम नाम की महिमा तो ये इन्होंने कहा नारदिनी के हो ना नाथ अग खगन बदिता ये जो है नाम पापों का विनाश करने वाला हो और भक्तों के हृदय में कैसे बात करे राजनी भगती तब राम नाम सुक्ति जो है वो तो मानो राका रजनी है राका रजनी के माने रजनी माने रात्रि और रात्रि भी एक राका रजनी होती है और एक कुहु रजनी होती है कुहूरजनी के माने जब चंद्रमा बिल्कुल न हो और राका रजनी के माने जब पूर्णिमा के चंद्रमा रजनी दोनों है रात्रि दोनों ही है जब राका रजनी माने पूर्णिमा का चंद्रमा तो भक्ति क्या है भक्ति वो है भक्ति रात्रि के समान के मान और ऐसी रात्रि जिसमें कि पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हो तो उसमें राका अगर रात्रि हो गई भक्ति अगर हो गई रात्रि तो पूर्णिमा क्या है तो कहते हैं बस राम नाम सुई सोम चंद्रमा जो है वो सोम चंद्रमा वो उसमें राम नाम है माने भक्ति जब भक्ति है तो भक्त में राम नाम जो वो हो चंद्रमा के समान रात्रि की शोभा पूर्णिमा की रात्रि की शोभा जैसी चंद्रमा है ऐसी ही भक्ति की शोभा राम नाम है ये बुध नारे ये दिखाई दे और भक्त कौन हुए जिनके की सदय में भक्ति हो भक्त वो दिव्य हुआ उसके हृदय में भक्ति है और जिसके हृदय में भक्ति है उसके हृदय में फिर राम नाम आया रहता है चंद्रमा की तरह से पूर्णमा की चंद्रमा की तरह बस उसके माने उसके हृदय में भक्तों के हृदय में भक्ति रहे और उस भक्ति के हृदय में चन्द्रमा विराजमान रहे आपका नाम रहे सबसे अधिक प्रिय भक्तों को आपका राम नाम लगता रहे अभर नाम उदय तो विमल अब दूसरे नामों को क्या हो अब जब चंद्रमा स्वामान होता है तब दूसरे तारे भी सतम होते हैं है? हजारों लाखों तारे हैं ऐसे भगवान के हजारों लाखों नाम भी हैं लेकिन वो सब तारों की तरह से राम नाम चंद्रमा की तरह से इसलिए रात्र का उदाहरण दिया ये भी कह सकते कि आपका नाम सूर्य की तरह से हो अब सूर्य की तरह से राम का नाम हो जाता तो जब तो सूर्य निकलता तुम्हारे तारे चेंज भी है भाई एक ही रह गया थोड़ा ही छोटे रह गया आपको तो सही नहीं दूसरा लेकिन नारद जी कहते हैं हाँ, और भी नाम रहे हम ये नहीं चाहते कि सब नाम ही मिट जाये आपके आपका एक नाम तो ये भी तो भगवान की महिमा भर जाती कि एक ही नाम भगवान का है भगवान के वैसे हजारों भगवान के नाम लाखों भगवान के नाम ये भगवान की महिमा है और नारद जी कहीं ऐसा कर देते कि आपका एक नाम रह जाए राम और आपके राम सब मिट जाये तो ये उचित नहीं होता इसलिए नारद ने और जितने भगवान के नाम उनको रहने दिया लेकिन ये कहा कि बस आपका नाम है चंद्रमा की तरह से ज्यादा प्रकाश मान रहे तो अब और ज्यादा विचार करोगे तो बहुत सी बातें आप अपने आप जोड़ फिर में जो चर्चा होती इसमें उसमें तो उसमें अब चंद्रमा तो हमारे बहुत पास है तो देखते तो हरिचंद्रमा चल चम आता हुआ प्रकाश पृथ्वी से नाप में देखो तो सबसे निकट चंद्रमा ही है चंद्रमा से पास और कोई नक्षक है और पार्टी दिखाई देते समस्या हुए चंद्रमा से बहुत दूर है और चंद्रमा से ज्यादा प्रकाशमान है और ये ज्यादा लेकिन दूर है बहुत ज्यादा ऐसे दूसरे नाम ऐसे भी हो सकते हैं जैसे ओम इत्यादि हैं वह बहुत ज्यादा प्रकाशमान हो चंद्रमा से ज्यादा प्रकाशमान हो वह सभी बड़े बड़े हों ऐसा भी हो सकता है लेकिन होंगे तो वे दूर राम चंद्रमा पास है ये भी चंद्रमा जी निकटता का भी बोले प्रकार इसलिए हमारे लिए सबसे पास पाप माने सबसे सुलभ राम ना, तो नाम छोटा तो सा नाम सरल का नाम प्रतिबंध की कोई बात नहीं जातपात की कोई बात नहीं किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं सबके लिए राम नाम हर अवस्था में हर समय अब इससे अधिक निकटता क्या हो सकते है ये ऐसा निकट राम नाम अपने लिए बस नारद जी ने प्रकाश भगवान का नाम बोला की अपर नाम उडगनमन उडगनमन तारे है अपर नाम उदगन बिमल और बसो भगत भक्त के हृदय जंगन में तो एक तो भक्त हुआ भक्त का हृदय गंगन हुआ हृदय गंगन में राकारि हुई राकारनी में राम नाम का चंद्रनाथ हुआ ये बताया इस प्रकार को किया तो जब नारद जी ने प्रकाश कहा तो भगवान ने कहा एमस्मी सन कहु कृपा सिन्धु रघुनाथ कृपा चंद्र रघुनाथ में भगवान ने कृपा निमान भगवान ने नारद जी का युवक चलो ऐसा ही होगा जब जब कह दिया भगवान ने तब तब नारद मन हरस नारद जी को बरदान प्राप्त हो गया और नारद जी बड़े प्रसन्न हैं और प्रभु पद नायब माथ और नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया अब जरा इस कथा को देख कर देख करके देखो अगर भगवान का नाम इतना महान हो गया तो नारद जी को क्या फायदा हुआ नारद जी ने बड़ा परिश्रम करके इतना वरदान मांगा कि भगवान का नाम ऐसा हो वैसा हो और बड़े संकोच मांगा बड़ी शक्ति लगा करके मांगा तो नारद जी को तो से क्या मिला अरे नारद जी को कुछ नहीं मिला लेकिन नारद जी के माने संत एक भगवान का भक्त उसका भाव क्या वो ये चाहता कि संसार में कितने प्राणी नारद जी तो घूमते रहते थे एक नारदा योगी मृत्यु लोग सगशी वही बड़े नारद तो नारद जी पर लोग घूमते रहते हैं और देखते हैं यानी कितने प्राणी हैं और कितने दुखों में पड़े हुए हैं और उनके सब पापों में ग्रसित हैं तो उनके नारद जी के मन में तो बार बार ये आता रहता है की समस्त प्राणियों के पापरण क्यों नहीं होते इनका सच्चाउद्वार क्यों नहीं होता तो इनके लिए कोई उपाय सोचना चाहिए तो सोचते सोचते उनके मन में आया अगर भगवान राम नाम भगवान के तो सत्याग्र श्रेष्ठ हो जाए और इतना बोलने में इतना आसान सरल मधुर है तो इन सब लोगों के समस्त प्राणियों के सब पाप दूर हो जाए सब तो परोपार के भाव से नारद जी ने भगवान से वरदान माना नारद जी को कुछ नहीं मिलना नारद जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि अन्य लोगों के हजे में भी भक्ति आ गई संसार में संसारी व्यक्ति में और फार्माथिक व्यक्ति में भक्ति में ये अंतर है बार बार कहते तो चले आते हैं कि तो पिछले इतने पसंद आते हैं उसमें देखो अब जैसे नहीं पढ़ाता परोपकार परोपकार पर ही तो सर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ात्म नहीं अधिकाई, अब संत के माने भक्त के माने ये है कि जिसका मन सदा इस बात में लगा रहे कि अन्य लोगों का हित कैसे हो उनका उद्धार कैसे हो उनकी सदगति कैसे हो तो, तो वो बात है संसारी व्यक्ति क्या होगा अपना साथ सोचेगा मेरा लाभ क्या हो मुझे क्या मिले मुझे क्या मिले मेरा सम्मान कैसे हो मेरी स्कृति कैसे हो यही सब सोचता रहेगा ये संसारी लक्षणों में लक्षण अगर संसारी कोई व्यक्ति भगवान से वरदान मांगेगा तो अपने लिए मांगेगा भाग चाहे अगर भगवान से वरदान मांगेगा तो अन्य लोगों के लिए मांगेगा तो नारद जी ने जो है सब अन्य लोगों के लिए ये सबका उद्धार हो जाए इस प्रकार ये नारद जी ये, संतों में से नारदी नारद एक संत के रूप में है भक्त के रूप में है तो वो एक एक आदर्श का एक आदर्श चरित्र इस प्रकार का है कि हम अगर देखना चाहें संत कैसा होता है तो नरद अब नारद की बहुत सी आप सुनते हैं उसमें मोह एक चार में पढ़ते हैं तो वो भी कथाएं लोक शिक्षा के लिए हैं नारद की जितनी कथाएं हैं नारद मोह में पड़ जाते हैं तो लोक कल्याण के लिए कथाएं हैं और नारद जी का काम क्या है, है?